ओम श्री परमात्मने नमः अथ षोश्या भगवान उवाच अभय सोदि ज्ञान योग व्यवस्थित दानम दमश्च यज्ञ स्वाध्याय आजव पदक्षेद अभय ज्ञान योग व्यवस्थिति दान दम च यज्ञ च स्वाध्याय तप आजवम् अनु एवं श्रद्धार्थ अभयम भय का सर्वथा अभाव सत्व सं अंतकरण की पूर्ण निर्मलता ज्ञान योग्य व्यवस्थिति तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति परमात्मा के स्वरूप को तत्व से जानने के लिए सचिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव ऐसी ध्यान की निरंतर गाढ़ स्थिति का ही नाम ज्ञान योग व्यवस्थिति समझना चाहिए च चाह। और दानम सात्विक दान दमह इंद्रियों का दमन यज्ञ भगवान देवता और गुरु जनों की पूजा तथा अग्नि अग्निहोत्रादि उत्तम कर्मों का आचरण एवं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन तप स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहना च और आर्जवम, शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांति पैषणम दया भूते लुप्तम मार्दव पीर पदच्छेद अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग शांति अपैशुनम दया भूते सुम मार्दव अचापल अनुय शब्दार्थ अहिंसा मन वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना सत्यम यथार्थ और प्री भाषण, अंतःकरण और इंद्रियों द्वारा जैसा निश्चय किया हो वैसे का वैसा ही प्री शब्दों में कहने का नाम सत्य भाषण है अक्रोध अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का न होना त्याग कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग शांति अंत करण की उपरति, अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव अपैशुनम किसी की भी निंदादी न करना सब भूत प्राणियों में दया हेतु रहित दया अलोलुतम इंद्रियों का विषयों के साथ सहयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का ना होना माधवम कोमलता हो लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और अचापलम व्यर्थ चेष्टाओ का अभाव ये क्षमा धृति सौचम अद्रोह नाती मानिता भवंती संपदं अभी भारत भारतछेद तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोह नाती मानीतापदम दैवीन अभी जात भारत अन्वय तेज़ क्षमा क्षमा धृति धैर्य शोचम बाहर की शुद्धि एवं अद्रोह किसी में भी शत्रु भाव का ना होना और नातिमानिता, अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव ये सब तो भारत है अर्जुन दैवी सम्पद दैवी संपदा को अभिजात लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। है दम्भ दर्पोभिमान्च क्रोध पारुष्यमें अज्ञान चाजाच पार्थ संपदमासुरी पदछेदम्भ दर्प अभिमान क्रोध पारुष्यम एव च अभिजात संपदं पार्थ संपद आसुरी अन्वय श्रद्धा पार्थ हे पार्थ दम्भ दम्भ दर्प घमंड और अभिमान अभिमान तथा क्रोध क्रोध पारुष्यम कठोरता और अज्ञान क्य ये सब आसुरिन आसुरी सम्पदम संपदा को अभिजात लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। दैवी संपद विमोक्षाया निबंधायासुरी मता माशु संपदम दैवी अभी जा पांडवा पर छिड़ देवी संपद विमोक्षा निबंधा आसुरी मता माँ सुच संपदम देवी अभिजात अति पांडव अनुय शब्दार्थ दैवी संपदी संपदा विमोक्षा मुक्ति के लिए और आसुरी आसुरी संपदा निबंधाय बांधने के लिए मता मानी गई है अतः इसलिए पांडव हे अर्जुन तू मच शोक मत कर यतः क्योंकि तू क्यूँकी तूवी सम्पदी संपदा को अभी जातः लेकर उत्पन्न हुआ असी है द्वौ र्गो लोके दैव विस्तरश प्रोक्त आसुरं पार्थ में स्यु पदछेद्व भूतसर्गो लोके आसुर एव दैव विस्तरश प्रोक्त आसुरम पार्थ में स्यु अनवय एवं शब्दार्थ है आज हे अर्जुन अस्मि इस लोके लोक में भूत सर्गों भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय द्व एवं दो ही प्रकार का है देवह दैवी प्रकृति वाला च और दूसरा आसुर आसुरी प्रकृति वाला उनमें से प्रकृति वाला तो विस्तृह विस्तार पूर्वक प्रोक्त कहा गया अब तो आसुरम आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पूर्वक मैं मुझसे सुणु सुन प्रवृत्ति च निवृत्ति चना न विदुरासुरा न शौच न पिछाचारो नेश विद्य पदछेद प्रवृत्ति च निवृत्ति चना न विदु आसुरा ना शौचम ना अच्छी आचार न सत्यम तेसु विद्य आसुराह आसुर स्वभाव वाली जनाह मनुष्य प्रवृत्ति प्रवृत्ति च और निवृत्ति निवृत्ति इन दोनों को भी ची नहीं विदुह जानते इसलिए तेसु उनमें न तो शौचम बाहर भीतर की शुद्धि है न आचार श्रेष्ठ आचरण है च और न सत्यम सत्य भाषण अभी ही विद्य है असत्यम अप्रतिष्ठम ऐसी जगदाहम अपरस्परम सम्भूतम की मन काम है सुखम असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहु अनम्पर समूतम की शार्थी वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य आहु कहा कहते है की जगत जगत अप्रतिष्ठम आश्रय रहित असत्यम सर्वथा असत्य और अनिश्वरम बिना ईश्वर के आप अपने आप केवल स्त्री पुरुष के सहयोग से उत्पन्न है अतएव काम है केवल काम ही इसका कारण है एवं अन्य इसके सिवा और क्या है एताम दृष्टि वस्तभ्य नष्टापुद्धया प्रवंत्युग्र कर्माण छया जगतोहिता दो एताम पर छेदिम मान अल्पबुद्धया बुद्ध प्रभवती उग्र जगतः अहिताः अहिता अनुय शब्दार्थ गीता इस दृष्टि मिथ्या ज्ञान को अवस्ट अवलंबन करके नष्टात्म जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा अल्प जिनकी बुद्धि मंद है वे अहिता सबका अपकार करने वाले उग्र कर्माण क्र कर्मी मनुष्य केवल जगत जगत के छया नाश के लिए ही प्रभवती समर्थ होते हैं काम मासेपुर दमभ मन मदान्वता मोहा प्रवर्तनते सुचीव्रता पदछेद काम आश्रि दुष्कूरम दंभ मन मदान्वितता मोहाद प्रवर्तन्ते असद्रहा प्रवर्तं अशुचिव्रताय शब्दार दम्भ मान मदान बिता दम्भ मान और मद से युक्त मनुष्य दुष्पुरम किसी प्रकार भी पूर्ण ना होने वाले कामम कामनाओं का आश्रित आश्रय लेकर मोहात् अज्ञान से असद गहन मिथ्या सिद्धांतों को गृहवा ग्रहण करके और असुचिव्रता भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में प्रवर्तन ऐसी विचरते हैं परिमे या परमा मुता वदति निश्चिता इंताम कामों को भोग प्रलयाश्रिता कामोपभोग पर अन्वय शब्दार्थ प्रलिया मृत्यु पर्यंत रहने वाली अपरिमेय असंख्य चिंता चिंताओं का उपास आश्रय लेने वाले कामों को भोग परमाह विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले क्या और इतना ही सुख है कि इस प्रकार निश्चिता मानने वाले होते हैं। आशाशत बद्धा कामक्रोध क्रोध परायणा ही हमसे काम भोगाथम अन्याथ संचयान पर छेद आशा पाशत बद्धा काम परायणा ही हमसे काम भोगाथम अन्याये नर्थ संचयान शब्दार्थ आशा पास सत आशा की सैकड़ों सैकड़ो से बद्धा बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध परायणा काम क्रोध के परायण होकर काम भोगार्थम विषय भोगों के लिए अन्यायेन अन्याय पूर्वक अर्थ संख्या धन पदार्थों को संग्रह करने की हम ऐसी चेष्टा करते रहते हैं मैं लब इम प्राप्त मनोरथम इ भविष्यति पुनर्धन इदम अस्ति इदम् अपि मे भविष्यति पुनः धनम् शब्दार्थ आज इदम् के लब्धम कर लिया है और अब इम इस मनोरथम मनोरथ को प्राप्त से प्राप्त करूंगा लूँगा मैं मेरे पास इदम यह इतना धनम धन अस्थि है और पुनः फिर कभी भी इदम् भविष्य हो जाएगा असौमया हत शत्रु हनिस्े चापराणी हम, हम बलवान सुखी परीद असौमया हत शत्रु हनिस्े चपरान अभी ईश्वर अहम् अहम भोगी सीधा अहम बलवान सुखी अनु एवं शब्दार्थ असो वह शत्रु शत्रु मया मेरे द्वारा खतह मारा गया और उन अपरान दूसरे शत्रुओं को अभी भी अहम मैं मार डालूंगा अहम मैं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 आढ़ अस्मि सदृश अन्यः अस्ति दायामी मोहिषेन विमोता अनेक चिंत विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ताम भोगेशुसुच्छेद अनेक चित्र विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसाता काम भोगेशु पसंती नर के अशुच अनव शब्दार्थ आढ़े बड़ा धनी और अभी जनवान बड़े कुटुंब वाला अश्मी हूँ मया मेरे सदृश समान अन्य दूसरा कह कौन अस्थि है मैं यक्ष यज्ञ करूँगा दान दूंगा और मोदी से आमोद प्रमोद करूंगा इति इस प्रकार अज्ञान विमोहिता अज्ञान से मोहित रहने वाले तथा अनेक चित्त विभ्रानता अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोहजाल जाल समावृता मोहरूप जाल से समावृत और काम विषय भोगों में प्रसक्ताह अत्यंत आसक्त आसुर पशु चौ महान अपवित्र नरकी नरक में पतंसी गिरते हैं आत्म संभाविता स्तब धनमान धनमदाविता यजंते नाम यज्ञ दमेना विधि पूर्वक धनमान धनमदाविता यजंते नाम यज्ञ दम्भेनाधि शब्दार्थः शब्दा वे आत्म संभाविता अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले स्तब्धा घमंडी पुरुष धन मान मदान्विता धन और मान के मद से युक्त होकर नाम यज्ञ केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा दम्भेन आखंड थे अविधि पूर्वकं शास्त्र विधि रहित यजन करते हैं अहंकार बलम दर्पम काम क्रोधम चंसिता मेहेशु प्रद्षंत सूयकाीद अहंकारं बलं कामं अहंकार बलम दर्पम काम क्रोधम चंस्रिता प्रद्विशत अभ्यसूका अन्वय एवं शब्द अहंकारं अहंकार बलं बल दर्पम घमन कामं कामना और क्रोधम क्रोध आदि के संस्कृता पारायण छह दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष आत्म पर दे अपने और दूसरों के शरीर में स्थित माम मुझ अंतरयामी से प्रद्षंत देश करने वाले होते हैं। है क्रोरान संसारेशु न राधमान्षिपाजश्रम शोभान आसूरीशी वो निषु परेद्विस्तः क्रोरान संसारेशु न राधमानिपाई अजस्रम अशोभान आसुरीशु एवं योनिषु अनवय शब्दार्थ दृष्ट द्वेष करने वाले अशुभन पापाचारी और क्रूरान क्रूर कर्मी नराधमान नाधमो को अहम मैं संसारेशु संसार में अजस्रम बार बार आसुरीशु आसुरी योनिषु योनियों में देव ही छिपा में डालता हूँ आसुरी योनिपन्ना जन्मनी जन्मनी माप्त कौंसेंत्य धमा गति परेद आसुरी योनि आप मूढ़ जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्य एवं कौंते अर्जुन मूढ़ वे मूढ़ माम मुझको अप्राप्य न प्राप्त होकर एव ही जन्मनि जन्म जन्मनी जन्म में आसूरी आसूरी योनि योनि को आपना प्राप्त होते हैं, फिर तथा उससे भी अधमान अति नीच गति गति को या प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। कामः कामः क्रोधः क्रोधः लोभः लोभः तस्मान् सनम काोधस्था लोभ तस्त अनवय श्रथम काम काम क्रोध रोज तथा तथा लोभ लोभ इदम ये त्रिविधम तीन प्रकार के नरकस नरक के द्वार द्वार सर्व अनर्थों के मूल और नरक की प्राप्ति में हेतु होने से यहाँ काम क्रोध और लोभ को नरक के द्वार कहा है आत्मान आत्मा का नाशनम नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं तस्मात इन एक तीनों को त्यज त्याग देना चाहिए ये विमुक्त कौनतेय समी नरह आचरत आत्मन स्त्रेय तथो या पर गति पर छेद ये विमुक्त कौनतेय समी नरह आचरति आत्मन श्रेय ततः या पराम गतिवय एवं श्रद्धार्थे अर्जुन इन त्रिभी तीनों तमो द्वार नरक के द्वारों से विमुक्तः मुक्त अर्थात काम क्रोध और लोभ आदि विकारों से मुक्त हुआ नर पुरुष आत्मन अपने श्रेय कल्याण का आचरती आचरण करता है अपने उद्धार के लिए भगवद भगवदाज्ञानुसार बरतना ही अपने कल्याण का आचरण है तथा इससे वह पराम परम गति गति को याति जाता है, अर्थात मुझको प्राप्त हो जाता है यह शास्त्र विधि मुत्तृज्य वर्तते काम कार न सिद्धि वापनोती न सुखम न पार गति परेद यह शास्त्र विधि उज्य वर्तते काम कारत न सोती ना, ना सुखम न पराम गति अनवय शब्दार्थ यह जो पुरुष शास्त्र विधि शास्त्र विधि को उत्सृज त्याग कर काम अपनी इच्छा से मनमाना वर्तते आचरण करता है तह वह न सिद्धिम सिद्धि को प्राप्त होता अपनोती न परम गतिम गति को और न सुखम सुख को ही तस्माचास्त्र प्रमाणम तेलस्थित काल्य हो ज्ञात्वा विधानो कर्म करेद तस्मा शास्त्र प्रमाण से कार्य कार्य शब्दार्थ ज्ञात शास्त्र ते तेरे लिए इस कार्य कार्य व्यस्तो कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्रम शास्त्र की प्रमाणम प्रमाण है एवं ऐसा ज्ञातवा जानकर तू तो शास्त्र विधानोक्तम शास्त्र विधि ऐसी नियत कर्म कर्म ही करतुम करने अहर ओ सत्ति श्रीमद्भगवदीता उपनीतु ब्रह्म विद्या श्री कृष्णारोवादी दैवासुरपद विभाग योगनाम षोड़षु अध्यायः